करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम विशेष एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं एक प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं जिससे आपको उस प्रोफेशन के बारे में पूरी जानकारी हो और आप उस प्रोफेशन में मास्टरी हासिल करें आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हैं हरप्रीत सुक्रामी जो दिल्ली से बता हुए हैं और पेशे से एक एडवोकेट है तो हम लोग जानेंगे कि आज इस प्रोफेशन में कैसे जुड़ सकते हैं कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं कैसे अपना करियर को बिल्डअप कर सकते हैं इस प्रोफेशन में वो सारी बातें हम हरपीत जी से करेंगे तो आप सभी की तरफ से हरपीत जी का बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद मैं हरप्रीत सुखरामी पेशे से वकील हूं और मैं इस पेशे में क्यूँ आई उसके बहुत सारे कारण थे मैं चाहती थी समाज सेवा करना मैं चाहती थी की कुछ ऐसा किया जाए जिसे मैं बिना पैसा लगाए समाज को कुछ सिखा सकूं क्योंकि मैं पैसे से नहीं बाकी चीज़ों से मदद कर सकती थी दिमाग से मदद कर सकती थी मदद उस ढंग से कर सकती थी जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना कुछ कार्य करके दिखाना है तो उसके लिए मैं मैंने पहले अपनी एजुकेशन जो दूसरी ली थी मैं पेशे से पहले टीचर थी टीचिंग में भी मैं बहुत सारी सेवा करने के बहुत सारे साधन मिलते थे मैं करती थी लेकिन मैं फिर भी देखती थी समाज में बहुत लोग दुखी हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनका लोगों ने छीन लिया है वे वापस लेने के लिए लड़ रहे हैं लेकिन उन्हें कोई सहयोग नहीं कर रहा तो ऐसे में मैंने वकालत की पढ़ाई की और मैंने अपना पेशा टीचिंग से बदल के वकालत किया आज मैं वकालत कर रही हूँ ऐसा नहीं है कि मैं उसमें पैसा नहीं कमा रही लेकिन मैं बहुत सारा काम ऐसा भी कर रही हूँ जिसके अंदर गरीबों की मदद हो सके गरीबों से छीनी हुई चीज़ें उन्हें वापस दिलाई जा सकें उनको इस तरीके से खड़ा किया जा सके ताकि वो आगे खुद से अपने काम कर सकें और अपनी छीनी हुई चीज़ों को पा सकें बहुत सारे बच्चों को मैंने इस रास्ते पर लाने के लिए बहुत सारे काम किए जिसके अंदर मैंने उन्हें सिखाया कि एजुकेशन चाहे कुछ भी कितनी भी कम परसेंटेज पे हो वकालत एक ऐसा पेशा है जिसके लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ पहले नहीं लेनी होती आप साधारण ग्रेजुएशन करने के बाद भी या कोई अच्छी शिक्षा अगर आपने साइंस से भी ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एडवोकेसी में जा सकते हैं और एडवोकेसी करके आप कुछ भी कार्य आगे जाकर कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि अगर आपने वकालत की पढ़ाई की है तो आपको पेशा भी सिर्फ वकालत ही रखना होगा वकालत के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों में उनको मदद कर सकते हैं जो आपकी सेवाएँ लेना चाहते हैं या उन सेवाओं को पाने के लिए वो दर दर भटक रहे हैं उनको गाइड करने वाला कोई नहीं हो हर आदमी प्रोफेशनल बनना चाहता है हर आदमी चाहता है कि वो काम ऐसा करे जिससे उसे सिर्फ पैसा मिले और आपने वकालत में भी देखा होगा कि इतने टेढ़े मेढे रास्ते जाकर लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं मैं कोशिश करती हूँ उन लोगों की मदद करने में जो काम वो औरों की सहायता से ढंग से नहीं कर पाते उनको सहायता देती हूँ उनको सही रास्ता दिखाती हूँ उनको वो चीज़ें बताती हूँ जो उन्हें पता ही नहीं क्योंकि हमारे भारतवर्ष में माना जाता है कि सबको कानून पता होना चाहिए लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी बहुत सारे लोग हम 90 प्रतिशत से ज़्यादा लोगों को भूलेंगे पढ़े लिखे होने के बावजूद उसे ये नहीं बता कि उसका राइट क्या है उसको राइट बताना और उस राइट को पाने के लिए क्या एफर्ट करना है ये सब बताना मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य है क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि समाज सेवा सिर्फ ऐसे हो जिसके अंदर मुझे किसी लोगों को गरीबों को खाना खिलाना है मुझे लगता है ये भी एक समाज सेवा का रास्ता है इससे हम बहुत अच्छे से समाज सेवा कर सकते हैं लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं उन्हें कानून समझा सकते हैं अपनी चीज़ों को जो उनके हाथों से छीनी गई हैं या छल कपट से किसी ने ले ली हैं तो वो उन्हें वापस कैसे पाएं और उसको फिर कैसे अपने पास संजो कर रखें ये सब मैं अपने इस कार्य से समझाती हूँ हरप्रीत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने इस पेशे से जुड़ने का आपने एक लक्ष्य लेकर इस पेशे से जुड़े हैं और ऐसे आपने पहले टीचिंग प्रोफेशन में काम किया लेकिन वहाँ से आप जो है एडवोकेट के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया और यहाँ आपने एक सोचा कि लोगों की मदद करना ये आपका जो है मेन एम ऑब्जेक्ट रहा जिसके वजह से आप इस प्रोफेशन से जुड़ें एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कई बच्चे या जो स्टूडेंट होते हैं वो इस प्रोफेशन से ज़्यादातर नहीं जुड़ते हैं। सोचते हैं कि इसमें बहुत ऊपर नीचे होता है ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है या सच का झूठ हो जाता है या झूठ का सही हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा झिझकते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनकी झिझक मिठाने के लिए क्या विचार आपके हैं वो थोड़ा सा बताइए ऐसे तो हर प्रोफेशन में अगर आप देखेंगे तो सच और झूठ हर जगह चलता है लोग पैसा कमाने के लिए हर प्रोफेशन के अंदर इतना झूठ बोलते हैं कोई चीज बेचने जाते हैं पेन बोलते हैं तोता बोलते हैं तो तोता भी बोलते हैं बोलने वाला तोता पेन भी देते हैं तो पेन में भी बोलते हैं इसमें कोई मैजिक पावर आ जाएगी पढ़ाई है टेस्ट है पेपर है ये मैजिक पावर वाला पेन है आपको अगर आपके में खुद में किसी चीज़ की कैपेबिलिटी नहीं है या आप उस कैपेबिलिटी के लिए कोई एफर्ट खुद ही नहीं कर रहे तो वो पेन या वो तोता क्या करेगा यहाँ पर भी अगर हम सच झूठ की कहानी कहें बहुत से लोग बोलते हैं वकील सिर्फ झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं है अगर आप ये सोचेंगे तो प्रोफेशन तो सभी में झूठ बोला जा सकता है आप अपनी सत्यता बनाए रखें आप देखें उस समस्या का समाधान जो सच्चा है जो जो जो मर्डर करके आया आप उसको कैसे क्या, क्या बोलेंगे कि उसने मर्डर नहीं किया ऐसे काम करके आप समाज की सेवा नहीं कर रहे आपका धेय ये भी होना चाहिए कि कमाने के साथ साथ हमने सच्चाई का रास्ता भी अपनाना है और समाज को उठाना भी है सिर्फ अपनी जेब को भरना नहीं है अगर हम यही सोच रखेंगे कि सिर्फ हमें अपनी ही जेब भरनी है तो फिर तो समाज का कल्याण क्या अपना भी कल्याण एक दिन ख़त्म हो जाएगा क्योंकि सिर्फ इंसान जब जाता है तो खाली हाथ ही जाता है पैसा यहीं धरा का धरा रह जाता है तो थोड़ा दिमाग अपना इस तरफ भी लगाएं कि हमें सिर्फ कमाना नहीं है हमें समाज का उत्थान भी करना है तो जब हम ये सोचते हैं तो हम झूठ का सहारा नहीं लेते हम सच पे चलते हैं और सच्चाई के साथ अगर हम किसी को जिताते हैं तो वो जो जीत होती है वो बहुत बड़ी जीत होती है बहुत कम ऐसा होता है जब हम ये मानते हैं या देखते हैं कि सिर्फ झूठ ही झूठ जूट है होता है ऐसा मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं होता लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है आपने बहुत बार देखा होगा कोर्ट में जो लोग झूठे हैं वो बच के निकल जाते हैं जो मर्डरर हैं वो बच के निकल जाते हैं और एक इनोसेंट बहुत लंबे समय तक धक्के खाता रहता है मैंने एक टी वी ही प्रोग्राम में देखा था एक सब्जी वाला के पास में एक कोई पर्स किसी का गिर जाता है और वो गाड़ी वाला कहता है कि सब्जी वाले से कि तूने ही इसमें से दो सौ रुपये निकाले और वो दो सौ के लिए पनिशमेंट झेलते झेलते झेलते झेलते करीबन पाँच या छः साल वो जेल में बंद ही रहता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती क्योंकि वो गरीब है उसको सुनने देखने वाला कोई नहीं है और उसका प्रोफेशन क्या था मात्र सब्जी बेचना सब्जी बेच के जो दो पैसे मिलते थे वो अपने घर में बेचता था अगर एक बच्चा एक सब्जी वाला पाँच साल तक दो सौ रुपये के लिए जेल में बैठा रहेगा तो उसके माँ बाप क्या खाएंगे क्या वो जिंदा रह पाएंगे क्या वो अपने परिवार को कुछ भेज पाएगा तो ऐसे में मेरे को लगता है कि वकालत एक ऐसा पेशा है जो ऐसे लोगों की मदद करके उन लोगों को बाहर निकाल सकता है सच्चाई के लिए लड़ सकता है उन लोगों का घर बचा सकता है उनके परिवार के लोगों के मुंह में निवाला डाल सकता है और उन्हें जीने का रास्ता दिखा सकता है तो मुझे लगता है कि वकालत एक ऐसा पेशा है जिसके अंदर हम कमाने के साथ साथ समाज कल्याण के साथ साथ उन लोगों को नीचे से ऊपर तक ले जाने में मदद कर सकते हैं तो ये एक वकालत एक ऐसा पेशा लगा मुझे जिसके अंदर समाज का समाज का उत्थान हो सकता है तो मैंने इसीलिए वकालत का भी अपनाया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से सिचुएशन चाहे जिस तरह का भी हो लेकिन उसमें हमको किसी की मदद करना है और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आप कर सकते हैं और वकालत करने के बाद आप जो है मल्टीटास्किंग बन जाते हैं आप दूसरों को मदद भी कर सकते हैं और प्लस अपना जो है प्रोफेशन बना के इसमें करियर भी अच्छा बना सकते हैं पैसा भी कमा सकते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कोई दसवीं या बारहवीं में पढ़ रहा है या ट्वेल्थ पास हो गया है तो उसमें इसको वो अगर एडवोकेट या इस इस प्रोफेशन में जुड़ना चाहते हैं तो उसको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए क्या स्थ? वैसे तो इसके अंदर कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती दसवीं का तो नहीं हाँ बारहवीं का बच्चा जो बारहवीं पास कर चुका है और वो चाहे कॉमर्स में किया है, साइंस में किया है या आर्ट्स में करके आया है वो एडवोकेसी की लाइन को अपना सकता है ट्वेल्थ के बाद में पाँच साल का कोर्स होता है जिसके अंदर उसकी बी एल दोनों इकट्ठे ही कंप्लीट हो जाती है बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो पाँच साल की ट्रेनिंग देते हैं और बच्चे को बिल्कुल वकील बनाकर तैयार कर कर मार्केट में बाहर निकालते हैं उस समय बहुत सारी कंपनीज जो लॉ फॉर्म्स हैं उनका इंटरव्यू लेती हैं और वहीं से ही वो उन बच्चों को अपने पास में रिक्रूट कर लेती हैं उनको ट्रेनिंग भी देती हैं और धीरे धीरे वो उस कंपनी में ही या तो नौकरी करने लगते हैं या कुछ साल दो तीन साल उनसे ट्रेनिंग लेकर या तो अपना सेल्फ का करते हैं या किसी बड़ी फॉर्म के अंदर नौकरी करते हैं ट्वेल्थ के बाद में जो बच्चे बी कर चुके होते हैं वो लोग भी तीन साल का एल करके वकालत की लाइन में आ सकते हैं यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप या तो ट्वेल्थ किए हों ताकि आप पाँच साल का कोर्स सकें कोर्स कर सकें और या फिर आपने बीए कर रखा हो तो आप तीन साल का कोर्स करें तीन साल के कोर्स करते ही आप वकील की आपको डिग्री मिल जाती है और आप भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर वकालत का कार्य कर सकते हैं चलिए बहुत अच्छी बात बताया आपने और मैं चाहूँगा कि इसमें तैयारी किस तरह की करनी पड़ती है किस तरह का जो इम्पोर्टेंस है कैसे हर चीज़ में जो है एक मेन सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हमको मास्टरी करना होता है तो इसमें किस तरह का हमको तैयारी करनी पड़ती है किस तरह का हमारा स्किल्स होना चाहिए इसमें कोई स्पेशल अलग से कुछ नहीं करना होता जर्नल अवेयरनेस होती है जैसे हम किसी भी एसएससी का पेपर देने के लिए जाते हैं तो हमें उसमें चार तरीके के पेपर होते हैं जिसमें थोड़ा मैथ्स होता है थोड़ा जर्नल एप्टीट्यूड होता है थोड़ा जीके होता है इंग्लिश होता है इसी तरीके से जब हम ये लॉ का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं तो उसमें भी यही चार तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं अलग से जाकर हमें इसकी किसी भी तरीके की तैयारी नहीं करनी होती इसकी छोटी छोटी बुक्स मिलती हैं जो बच्चे लॉ का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं वो बुक्स मार्केट से बाय करते हैं उसको उसके एग्जाम का तरीका उसको किस तरीके से करना है ऑप्शनल्स आंसर्स होते हैं वैसे तो लेकिन उससे थोड़ा गाइड लाइन मिल जाती है और उससे बच्चा अपने आप को पेपर के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेता है बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अभी हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से हम बात करेंगे हरप्रीत जी से इस प्रोफेशन में किस तरह से हम अचीवमेंट कर सकते हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो सारी बातें करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो सुन रहे हैं कुमारीज का का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी फिर से एक बार स्वागत है और हम लोग बात कर रहे हैं हरप्रीत जी से जो दिल्ली से बता रहे हुए हैं और अपना विशेष प्रोफेशन एडवोकेट है तो उसमें काफी चीजें होती है तो मैं चाहूंगा एक सक्सेस स्टोरी वो सुनाए हमें ताकि हमारे जीवन में कुछ इस तरह की सीख हमको मिले किस तरह की बात होती है वो भी हम जानें। आपके साथ कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहती हूँ मैंने एडवोकेसी जॉइन की मैंने एडवोकेसी का प्रोफेशन अपनाया उसका रीजन था कि मुझे थोड़ी सी जनता की सेवा भी करनी है पैसा कमाने के साथ उसी के लिए मैं आपको एक अपना पुराना केस बताती हूँ थोड़ा समय पहले की बात है मेरा एक क्लाइंट जिसको पुलिस ने ट्रेन में से अरेस्ट किया उसका कारण उन्होंने पहले तो उसको कुछ बताया नहीं उसको ले गए थाने ले गए पहले बिठाए रखा और वो क्योंकि लखनऊ से वापस आ रहा था तो उसकी वाइफ लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी उसके फ़ोन ले लिए गए थे स्विच ऑफ कर दिया गया था अब लगातार वाइफ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है स्विच ऑफ है अल्टीमेटली उसने सौ नंबर पे फोन किया कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली दो दिन तक पुलिस वालों ने बताया नहीं कि तुम्हारे पति को हमने अरेस्ट कर रखा है जैसे ही पता चला उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया मैंने उस और तब तक ये भी पता चल गया कि उनके पड़ोस में जो बच्चा किडनेप हुआ था उसका एलिगेशन इसके ऊपर लगाया गया क्यों लगाया गया क्योंकि उस दिन सेम डे पर यह अपनी ही बेटी को उठा बिठाकर बाइक पर अपने बेटे को स्कूल से लेने गया था क्योंकि उसका पीछे से सिर्फ थोड़ा सा सिर दिखाई दे रहा था तो ये अज्यूम कर रहे थे पुलिस वाले कि ये वही बच्चा है जो किडनैप हुआ है उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं समझा समझे और उसको थर्ड डिग्री टॉर्चर किया और इतना मारा इतना मारा कि अगर कोई पतला दुबला इंसान होता तो शायद वो वहीं पर ही मर जाता जब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई तब मैंने उसकी बेल लेने की कोशिश की उसको बेल दिलाया तब पता चला कि उस बच्चे के लिए नहीं उसको किसी चेक बाउंसिंग में अरेस्ट किया था लेकिन पुलिस वालों ने यह जरूर कहा था कि बेटा तेरे को इसी केस के अंदर दोबारा लेकर आएंगे और बच्चा तुझी, तुझी से निकलवाएंगे अब हमने बड़ी कोशिश की कि हमें कहानी पूरी पता चले पता चला कि वो बच्चा जो किडनैप हुआ है वो बच्चा दस बारह दिन से मिला नहीं और उस बच्चे का एलिगेशन उसकी किडनेपिंग का एलिगेशन इसके ऊपर लगाया गया हमने फिर सब जगह अपनी एप्लीकेशन्स डाली एल जी ए सबको डाली उस समय तो उन्होंने उसको बहुत सांत्वना दे दी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है तुमसे तो ऐसी पूछताछ की गई थी बाकी हम ऐसा नहीं सोचते कि तुमने बच्चा किडनैप किया है थोड़े दिन तो शांति पूर्वक चले गए दो महीने के बाद पुलिस वालों ने फिर उसको लेटर दिया और थाने बुला लिया और उसके बाद में उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया कि वो इतना डर गया कि अगर मुझे अब फिर से थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया तब तो, तो मैं मरी जाऊँगा क्योंकि जब उसको फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया था उसको इतना टॉर्चर दिया गया था कि जब मैंने उसको देखा जब बेल हुई और मैंने उसको देखा तो मुझे हैरानी थीजा उसने मेरे को दोबारा से कॉन्टेक्ट किया तब भी मैंने उसे कहा था खैर क्योंकि फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रांग नहीं था और पुलिस वालों ने धमकाया भी था मैंने तो उसको तभी कहा था कि हम इन पुलिस वालों के अगेंस्ट कम्प्लेट करके चलते ताकि ये दोबारा से तुमको अरेस्ट ना करें क्योंकि पुलिस वालों ने उसको बहुत श्योरिटी दे दी थी कि नहीं नहीं हम बहुत सारे लोगों को पकड़ते हैं हमें पता नहीं होता उन्होंने उससे माफ़ी मांगी इसे भी लगा कि चलो इन्होंने गलती में पकड़ लिया अब मेरे ऊपर कोई कहानी नहीं आएगी लेकिन इसको जब दोबारा अरेस्ट किया तो ये बहुत भयानक डर गया फिर हमने दोबारा से इसकी एंटी से लगाने की कोशिश की एंटी तो हमें डायरेक्ट एंटी नहीं मिली लेकिन हमें तीन दिन का स्टे मिल गया कि जब भी पुलिस इसको अरेस्ट करेगी तीन दिन पहले हमें इन्फॉर्म करेगी खैर इस तरीके से हमने फिर उसके बाद दोबारा से नए सिरे से फिर एलजी और सबको इन्फॉमेसन दी और सब सब जगह हमने लेटर्स भेजे अब पुलिस वालों को लगा कि अब अगर हमने इसको और टॉर्चर किया क्योंकि वो रोज़ उसे बुलाते थे रोज़ वो थाने बैठता था सबेरे नौ बजे बुलाते थे रात को दस ग्यारह बारह बजे उसे छोड़ते थे और वह वहीं बैठा रहता था ना खाना ना पीना ना कुछ सर्दी के दिन थे जनवरी महीने की बात कर रही हूँ दो की सारा दिन वहाँ बैठे बैठे ठंड से कांपते काटते कोई गारंटी नहीं है कि नौ बजे छोड़ेंगे दस बजे छोड़ेंगे छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे अब क्योंकि वो रात को रोक नहीं सकते थे इसलिए वो रात के ग्यारह 11:30, ग्यारह बजे तक उसको भेज जरूर देते थे फिर उसके बाद जब हमने अपनी और कंप्लेंट्स डालनी शुरू की एस एच ओ ए सी पी अगेंस्ट डाले क्योंकि इन सब ने उसको वर्बली श्योरिटी दी थी कि तुझे गलती में पकड़ा गया गलती में यह सब कुछ हो गया अब तेरे ऊपर इस तरह का कोई टॉर्चर नहीं होगा अब पुलिस वालों को लगा कि कहानी उल्टी पड़ सकती है सीबीआई में ये जा चुका था केस पुलिस वालों के हाथ से जा चुकी थी सीबीआई में चला गया था फिर सीबीआई वालों ने जब देखा कि इसको हम रोज़ बुला तो लेते हैं बैठा तो रहता है लेकिन इसके पास से कोई बच्चा मिलने वाला नहीं है फाइनली पुलिस वालों को भी लगा कि ये गलती है उन लोगों ने माफ़ी मांगी उन्होंने कहा कि हम आपके अगेंस्ट अब कुछ नहीं चलाएंगे हम तुम्हारे को श्योरिटी रिटर्न में देते हैं फिर जाकर इस केस को हमने विड्रॉ कर लिया और इस तरीके से हमने उस इनोसेंट पर्सन को जिसने कुछ नहीं किया था जिसके ऊपर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया था जो बिल्कुल मौत के मुंह से निकल कर आया था इस एडवोकेसी के प्रोफेशन से हमने उसे दोबारा से जीवन दिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी आपने जो है एक केस स्टडी हमारे सामने रखा और जिसमें जो है एक इनोसेंट व्यक्ति को जो है आप बचाया आपने बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इस तरह की आप सेवा करते रहते हैं और ये प्रोफेशन में ही हम लोग इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं ये भी आपने कहा तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त जो अभी हमें सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो भी इस एडवोकेट के प्रोफेशन में ज़रूर जाएं और अपने जो स्किल है वो दिखाएं और जो भी आपको अपने समाज में अगर कुछ करना हो या सेवा करना चाहते हैं तो आप जरूर इस प्रोफेशन से जुड़े और इस तरह के आप जो है सेवा कर सकते हैं मैं जाते जाते एक बात पूछना चाहूँगा अर्पित जी से आने वाले समय में आप किस तरह के विचार विचारधारा रखते हैं और जो चीज़ें हो रही है हमारे आंखों के सामने वो चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों को क्या हम लोग इस प्रोफेशन के माध्यम से ठीक कर सकते हैं जी बिल्कुल हम इस प्रोफेशन के माध्यम से समाज में कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं एडवोकेसी का प्रोफेशन सिर्फ न्याय दिलाना ही नहीं है हमें हमारे राइट right बताना भी है हमारे राइट right क्या हैं हमें क्या मिलना चाहिए और अगर हम इसको पीसफुली करते हैं जैसे मैं कुछ समय से ब्रह्म कुमारी जी का फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ मुझे इसमें मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ ज़्यादा करके क्रिमिनल केसेस करती हूँ कभी कभी बहुत गुस्सा भी आ जाता है कि इतना क्राइम इतना क्राइम फिर उसके बाद में लगता है कि अगर हम अपने पर कंट्रोल करके इस सब चीज़ों को फाइट करें इन सब चीज़ों को देखें और इसके सलूशन निकालें तो बहुत अच्छा होगा इसलिए मैंने ब्रह्म कुमारी जी को ज्वाइन करने की और वहाँ पर जाकर सीखने की ताकि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकूं, ताकि मैं उन कामों को करने की कोशिश कर सकूं जो मैं चाहती हूँ समाज के लिए कुछ कर सकूँ और अगर गुस्से में कुछ किया जाता है तो वो अक्सर गलत हो जाता है और अगर हम पीसफुली किसी कार्य को करते हैं तो उसमें बहुत ही रिश्तों रिश्तों में मिठास आती है समाज में कल्याण की तरफ एक कदम बढ़ता है और इस तरीके से खाली एक छोटा कस्बा ही नहीं एक छोटा शहर ही नहीं पूरी दुनिया का उत्थान किया जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत सिंह हरप्रीत जी आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि खुद पे अगर काबू कर लेते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो समाज में जो हमारे लिए टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है उन सभी चीज़ों को बहुत ही स्किलफुली और कानून के दायरे में रहते हुए हम लोग ठीक कर सकते हैं ये आपका कहना था और आप अपने आप के ऊपर काबू पाने के लिए या अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आप ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और वहाँ का जो टीचिंग्स है वहाँ वहाँ का जो मेडिटेशन है वो आप सीख रहे हैं धीरे धीरे अपने आप को सशक्त बनाने के लिए आपने ऐसा कहा और मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को भी सशक्त तो बनाएं और समाज को भी सशक्त तो बनाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और हरपित जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट और एक बात जाते जाते मैं कहूँगा आप किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं लेकिन पूरे दिल से ईमानदारी से उस प्रोफेशन को तीन साल का हो तो तीन साल पूरा पढ़ाई कीजिए तभी जाके आपको सफलता मिलेगी कई बार हम लोग सोचते हैं कि अपना करियर बनाने के लिए हम लोग एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन फिर बाद में जो है उस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं किसी और प्रोफेशन से जुड़ने की कोशिश करते हैं या फिर कई नौकरी लग जाती है तो वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाती हैं तो इसलिए मैं चाहूँगा कि जिस भी करियर जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं चाहे एडवोकेट बनना चाहते हो चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो या कोई भी प्रोफेशन आपने चूज किया है तो उस पर कर पूरा कीजिए और उसमें आगे तक जाइए उसमें पूरा मास्टरी करके अपना करियर को ब्राइट बनाइए और आपका करियर ब्राइट बनेगा तो आपका जो परिवार है वो खुश रहेगा और आपका परिवार खुश है तो फिर आप समाज के लिए खुशी दे सकते हैं तो चलिए आप सदा खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और हरप्रीत जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो नमस्कार